स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करो अनुभूति करो गाड़ी में ब्रेक होना चाहिए ऐसे जीवन में संयम होना चाहिए समझ गए तो फस गया कन्हैया के आनंद में जंगल में जोगी बसता है है है है दिलूस का कहीं नहीं तन मन में बरसता है। वो गाता वाला जब देखो भोला भाला है मन मन का उसकी माला है तन उसका एक शिवाला है खुश फिरता नंगम नंगा है नैनों में बहती गंगा है नंगा मतलब अन्न में कोश प्राण में कोश मनोमय कोश विज्ञान में कोश और आनंद में कोश ये पांच कोश जिस पर है उस कोशो को शरीर को मैं नहीं मानता जिनकी सत्ता से कोश है उसको मैं जानता मानता है इसका मतलब है नंगा कपड़े फेंक दिया तो कोई बड़ी बात नहीं लेकिन बेवकूफी फेंक दिया वो खुश फिरता नंगम नंगा है नैनो में बहुत गंगा है उसकी निगाहों में ब्रह्म ज्ञान का रथ बहता है आध्यात्मिक उस बरसते उस ब्रह्मज्ञानी के निगाहों से इसीलिए नानक ने कहा ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि वर्षी ब्रह्मज्ञानी का दर्शन बी पावी ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी को कथ्य न जाय अद्दा खा नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर कुछ फिरता नंगम नंगा है नैनों में बहती गंगा है जो आ जाए सो चंगा है दिल रंग भरा मन रंगा है वो गाता मोला मत वाला जब देखो भोला भाला है मन मन का उसकी माला है तन उसका एक शिवाला है पास उसी के पंची आते ये जिज्ञासुरू पंछी आते साधक रूपी के पंछी आते दरिया गीत सुनाता है आत्म उसको गीत सुनाता तन मन में, है, है, है, में चैन बरसता है वही सच्चा जीवन है मनुष्य जीवन इसी जीवन को पाने के लिए है खाना पीना बच्चों को पैदा करना प्रॉब्लम आए तो घबरा जाना और सुख आए तो पूछा तो कुत्ता भी जानता है सुख में सुखी दुख में दुखी तो कुत्ता भी होता है लेकिन मनुष्य वह सुख को स्वप्न और दुख को सौपना आत्मा को अपना जान ले वो निहाल हो जाए आनंदो मधुर्य प्रसन्नताओ को दूर और भगवत सुख को प्रकट कराने वाला कल युग में हरि का नाम है हरि को नाम को हो जाते सफल हो सब काम तो क्या करोगे कैसे करोगे से करेंगे और क्या करेंगे हरि हरियो तो कर सकते जनक जो धन मिला तो मिला जो गया तो गया जो मिलेगा तो मिलेगा जो जाएगा, जो जाएगा। तो जाएगा दुनिया के सब काम किसके पूरे हुए वो तो होता होता ऐसा समझ कर अपने आत्मा में आ जाओ हरी ही है। जो मान मिला सो मिला जो अपमान हुआ सो हुआ ऐसा समझ के अपने सुख में आ जाओ जो मित्र स्ने ही मिलो से मिलो जो मित्र से दूसरे जो नाराजी से नाराज तुम परम मित्र में आ जाओ We're the people who carry on. महाराज जन्म समझ भगवान की कृपा दान रहे हैं अनुसंशन सुरेंद्र हो गई कर्मेश्वर को जो बीता हुआ जीवन है उससे अब नई जिंदगी खुश करने का बैठा है तो है कि तेरी हम भरोसा है निका है, है। भरो मिले नहीं संता हे माई सॉल हे माई गॉड हे मेरे ईश्वर तेरी अगर कृपा नहीं होती तो हमें संत नहीं मिलते संत मिले हैं तो ये तेरी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है विभीषण कहते हनुमान को अब मुझे भाव हुआ भरोसा हुआ कि भगवान की मुझ पर खूब खूब खूब कृपा है उस कृपा नाथ की खूब खूब खूब दया है उस दया नाथ की खूब खूब खूब खूब रहमत है उस रहमी स्वरूप की खूब खूब तेरी रहमत है मेरे रहनुमा हे मेरे रहनुमा हे मेरे परमेश्वर हे मेरे दयालु दाता तेरी खूब कृपा है खूब कृपा है हमारे जैसा कोई बुरा नहीं और तेरे जैसा कोई पाना हथ नहीं विश्व में हम तो खेद खिन खिन्द में क्षण में भूले करते हैं क्षण क्षण भूलर हार बस्क ले गुरु पार हार कदम कदम कदम कदम पे खता खाते पर तो कदम कदम है फिर हम बात अब तेरा चिंतन हो जाए तेरी कृपा का दीदार होने लगे हम सुख में भी तेरी कृपा को देखें और दुख में भी वैराग्य कराने वाली तेरी कृपा को देखें ऐसी हमारी मति अब होगी मेरे कृपा हे बया निधि वाहन दयाल को तुम सुनो गरीब अनुवाज जो हम पुत्र का पुत्र है और पिता के इलाज छोरू का छोरू थाए छोरा का छोरा हो सकता है लेकिन मावतर को मावत नहीं होता प्रभु तो प्रभु ही रहते हैं गुरु तो गुरु ही रहते हैं हे प्रभु हे आनंद दाता हे ज्ञान दाता हे मुक्ति दाता हे प्रीति दाता हे मूर्ति दाता ये नहीं कहते भक्ति भर दे हम ये नहीं कहते के ये दे दे, तू भी मांगे जा जा रहा है, फिर भी मांगते मंगे जा है फिर हम हम रहे हैं, हमारा किस में हित नहीं जानते तुझे जो ठीक लगे वही होने दे तेरा बाड़ा मीठा लागे तेरा बाणा मीठा लागे तेरा भाड़ा मीठा लागे।, लागे बस वही कईमती आ जाए चिंतियों हो चिंत्यो होिंत हरी, हरी करे मेरा हे प्रभु में रहू निश्चिंत तू अपनी करुणा वर्मा से उबारा है उन्नत कर रहा है प्रभु हे दयालु देव शुक्र बासीधू हे दीन हे दाता हे दिलभूत ज्योतिदभावे सो भली कार ज्योतिद भावे सो भली कार ज्योतिद भावे सो भली कार जो तुझे हमारे लिए अच्छा लगे वो अच्छा है तुम्हारा माना हुआ हमारे लिए हितकारी नहीं तेरा माना हुआ हितकारी है ज्योतिद भावे सो भली कार तु सदा सलामत निरंकार हे निर्गुण निराकार तू सदा सलामत है शरीर सदा सदा सदा सदा सलामत सलामत सलामत सलामत नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, दुनिया दुनिया दुनिया के के संबंध की मित्र एक मित्रों में भी तू परम मित्र सदा सलामत है ज्योति दुभावे सलामत निरंकार महारा आत्मदेव मुझा कबीर के, के अभ्यक्त नानक के अकाल पुरुष, तुकाराम के विठल, के लाल भक्तों के भगवान शक्तों की शक्ति के गजानंद तेरे अनेक रूप तेरे अनेक राम अनेक नाम फिर भी तू एक एक का एक। प्रभु तेरी जय हो दाता तेरी जय हो कृपालु तेरी जय हो अब हम नहीं कहेंगे तू कृपा कर तू बिना मांगे दे रहा है फिर भी बोलना ये कर वो कर क्या तू हमारा नौकर छोड़े है अथवा तू ना समझ थोड़े है ये तो हम ना समझते इसलिए चिल्ला रहे थे तू दया कर तू कृपा कर तू ये कर तू वो कर तुझे क्या करना है तू ही जाने जो तुम भावेश बली का हे भगवान तू मुझे ये कर देना आज मेरे मुक्त में तू मुझे सफलता दे देना वकील की हमारी बुद्धि बढ़िया कर देना सामने वाले वकील की बुद्धि उल्टी कर देना मानो वो कुछ जानता ही नहीं सब हम सीख दे रहे तू ये कर देना तू इसको ऐसा कहला देना तू ऐसा कैसा कहला देना मानो तू नौकर ना, ना समझ नौकरे ये हमारी बेवकूफी थी ये हमारी बुद्धि की मंदता थी मंद भाग्या मंद बताया थे हम लोग प्रभु और अभी ये नहीं कह सकते ये मंदमती और मंद भाग्य नहीं है लेकिन फिर भी कहते हैं कि नहीं है क्योंकि अब ये समझ रहे हैं कि जो भावे जो भावे तुझे अच्छा लगता है वही अच्छा है, ये कुछ सुमति के लक्षण तुम मित्र देकर विषाद मिटाता है शत्रु देकर राग मिटाता है परेशानियां देकर अहंकार और आसक्ति मिटाता है और सुविधाएं देकर संतोष करा देता है प्रभु तू जो करता है वो हमारे घड़ाई के लिए हमारी भलाई के लिए करता है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है वो भी तेरी रहमत है ना प्रभु तेरी जय हो आता है तो धर्म के लिए और धन छीना जाता है तो विलासिता से बचने के लिए यह अभी मित्र तो के के आता है तो विषाद मिटाने के लिए और तो शत्रु आता है तो अंकार और पाप मिटाने के लिए और ये आते ही रहते कितना भी न चाहो तभी भी आते ही रहते जीवन में दुख धन का तंदुरुस्ती का होना, होना, होना, होना मित्रों में गड़बड़ होना, में कुछ होना, मित्रता में गड़बड़ शत्रुओं कुछ मित्रता सब होता रहता है, रोकने पर भी नहीं रुकता, क्योंकि को पाने के लिए ये आना जरूरी है ये तेरी जो व्यवस्था है वो बस जो तदभाव है बस क्या बोले बोलने से मानो अपराध हो जाता है लेकिन बिना बोले भी तो दिल पावन नहीं होता इसलिए बोले जा रहे हैं हमारी तो भाषा हम कैसे तू जानता है तू कैसा है? ही जता देना। फिर भी मांगे जा रहे तू जता देना तो ये क्या कर रहा है बिना मांगे जतवा रहा है फिर भी बोल रहे तू जता देना ये हमारी नादानी है हमारी ना समझी है जब तक हम हैं तब तक हमारी ना समझी रहेगी हम तुझ में मिट जाए तो बस हम न तुम डॉक्टर गुम प्रभु तेरी हमारा अहमी सभी परेशानियों के परंपरा में घते हैं ईगोलेस स वरी लेश, टेंशन लेस बी हैप्पी लिव हैप्पी न्यू लाइफ नई जिंदगी अहंकार रही चिंता रहित तनाव रही बहुत दुख देखे तुमने बहुत दुख देखे मुझे पता है तुमने बहुत दुख देखे मुझे दिख रहा है तुमने बहुत कुछ धोखे सहे मैं जानता हूं बहुत तुम्हारे साथ विश्वासघात हुए तुम बहुत जगह पे सताए गए हो ने बहुत तुमको बहुतों तो ने सोचा है तुम, तुमको बहुतों ने कोसा है तुमको बहुतों तो ने सोचा है लेकिन उस परमेश्वर ने तुम्हें अपने और खींचा है कि उसकी रहमत परमात्मा के सिवा तुम्हारा कोई नहीं ईश्वर के तुम्हारा कोई नहीं तुम्हें अनुभव हो जाए बस तुम्हारा सूर्योदय हो गया परमेश्वर तुमसे दूर नहीं वो परमेश्वर तुम्हारा पराया नहीं अपना है महाराज सचिदान सच्चिदानंद स्वरूपाय स्व उत्पत्ति आदि है तभीत्र विनाशाया नमः ्रह्मा सत्या प्रभु प्रभुति मेरी रंगदे चून दिया मेरे दिल की चुनहरिया तो ही तो रंगेगा मेरे रंग नाथरिया अंकार के रंग से तुम्हें परेशान हो गया काम के रंग से क्रोध के रंग से लोभ के रंग से मोह के रंग से अहंकार के रंग से के रंग से, के रंग रंग रंग से से से तो मेरी हो गई अब तू तेरे रंग से रंग मेरे जैसा तुझे जगत दिखता है सो अपने जैसा और जगत की गहराई में तुझे अपना स्वरूप दिखता है सोहम स्वरूप दिखता है मुझे उसी रंग से रंग देना मेरे रंग नाथ ये पत्थर दिल तेरे लिए नहीं पिघलेगा तो फिर मिटने वाले धन दौलत के लिए पिघलता रहेगा परेशान होता रहेगा संसार के व्यवहार में तो दिल को तटस्थ रखो मत पिघलने दो और भगवान के लिए तो हृदय को पिघला दो जैसे मोम पिघलती और जो रंग डालो उसी रंग की हो जाती है ऐसे संसार में हृदय पिघलेगा तो संसारी बन जाएगा संसार के व्यवहार में हृदय को मत पिघलाना रहना बिल्कुल ठोस बने रहना जो भी आए आए जाए जाए उसमें हृदय को पिघलाना मत और भगवान के लिए हृदय को बिना पिघाए रहना मत ये बिना जरूर स्वीकार करना बहुत भलाई होगी तुम्हारी आपका मंगल होगा आपका कल्याण होगा सचमुच में मंगल होगा पिघलती है फिर जो रंग डालो उसी रंग की हो जाती ऐसे के व्यवहार पिघलता रहेगा तो क्रोधी मोही बने रहेंगे हो और भगवान की भक्ति हृदय भगवत मय बन जाएगा बस यही भगवान की प्राप्ति का सही सुगम सरल उपाय है हमारी मत गति के अनुसार तो बहुत मधुर उपाय हमको लगता है महापुरुषों के प्रसाद से हमको ये अनुभव हुआ कि यह रास्ता बहुत सुगम हो रहा आप चलकर देखिए बहुत सुंदर रास्ता है नार्ग है भले कांसे पीछे दिखे लेकिन तुम कदम रखोगे तो फूलों का एहसास होगा भले कंकर दिखे लेकिन तुम कदम आगे रखो तो बखमल का एहसास होगा महावीर की नाई कबीर की नाई लीलाई आपको भी अनुभव होगा होगा होगा होगा चलो केवल थोड़ा चार कदम चलो वो चार सौ कदम चल के आएगा ऐसा समझ लो वास्तव में वो दूर नहीं आएगा क्या प्रगत होने को राजी हो जाएगा huhu các bạn ơi वस्तु नंदुर्जनो सज्जनों सज्जन शांति मूया सज्जन शांति मातो मुचित बंधेज मुचित दुर्जन सज्जन हो सज्जनों को शांति मिले शांत मुक्त बंधन हो और ब्रह्मज्ञानी मुक्त दूसरों को मुक्त करे ये प्रार्थना हरी आराधना कृपा बर naraayana naraayana pakshi naraayana naraayana nara brahma naraayana naraayana nara sab nara He's working hard. से जो शांति और आनंद आता है उसको तुरंत छोड़कर भागा दौड़ी कभी मत करना उसी अवस्था को थोड़ी देर और भी और गहरी उतरने देना चाहिए आनंद हर रोज खुशी हर दम खुशी हर हाल खुशी जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिल बाबा संशय की था कर ले रोटी देगा और देगा और नहीं भी दिया तू तो मरेगा तो तेरा शरीर मरेगा तू तो कभी मर भी नहीं सकता फिर फिक्र क्यों नहीं देगा तो उसकी इज्जत का सवाल है तेरे बाप का क्या जाता है दो दो मर्डर करके लोग जेल में जाते तीन तीन पांच पांच खून के हुए खूनियों को भी जेल में रोटी मिलती तो तेरे को उसकी चिंतन कीर्तन करने से भजन करने से रोटी नहीं मिलेगी तो उसकी इज्जत का सवाल है तेरा बाप का क्या जाए तू चिंता ना कर चिंतन कर तू तो निहाल खुशहाल हो जाएगा तेरा दीदार करने वाले भी निहाल और खुशहाल होने लगेंगे बंदे फिकर न कर्तव्य हे चिकर मत कर्तव्य कर्तव्यम जी करे प्रभु कर्तव्यम जी करे खुदा नारायण नारायण हो नारायण Nara hilan, Nara hilan, Nara. Nara hilan, Nara hilan, Nara. Hari Nara hilan, Nara hilan, Nara. Shiva Nara hilan, Nara hilan, Nara. Pitamaha Nara hilan, Nara hilan, Nara. Mata Nara hilan, Nara hilan, Nara. बंधु नारायण नारायण नारायण नाराय। सब नारायण नारायण नारायण फल सौ गुना हो जाता ऐसा पुराणों में वर्णन है उत्तरायण के दिन देवताओं, देवताओं की सुबह मानी जाती है छ मास मानवी छह महीना बीतते तब देवताओं का एक दिन होता है मानवी छ महीना बीतते हैं तब देवताओं की रात होती है उत्तरायण के दिन से देवता लोग धरती पर होम हवन यज्ञ आदि का प्रार्थना आदि का स्वीकार करने के लिए विचरण करते हैं ऐसा भी कहा गया है सूर्य की रश्मियों में अद्भुत रोग प्रतिकारक शक्ति है दुनिया का कोई वैद्य अथवा मानवीय कोई इलाज उतना दिव्य स्वास्थ्य और बुद्धि की दृढ़ता नहीं कर सकता जितना सूर्य की की रश्मियों में सुबह कोमल सूर्य रश्मियों में जो ओज तेज छुपा है आज से भगवान भास्कर उत्तर के तरफ बढ़ेंगे मकर संक्रांति आने में तो कुछ दिन है लेकिन उत्तरायण तो हो ही गया है इन दिनों में उत्तरायण के समय उत्तरायण के इन छह मासों में शरीर का त्याग करने वाला जोगी लोक सूर्य लोक को सूर्यमंडल से चंद्रमंडल को लांगते लांगते ब्रह्मलोक तक पहुंचाया जाता है और जब तक ब्रह्मा जी की ये कल्प की सृष्टि होती तब तक ब्रह्मलोक में दिव्य भोग भोगता है और अंत में ब्रह्मा जी उसे आत्मस्वरूप का उपदेश करके परमात्मा में विलय करा देते हैं और ब्रह्मा जी स्वयं भी हो जाते दो प्रकार के योगियों की बात है एक तो ब्रह्म अभ्यासी योगी परोक्ष ज्ञान जिनको हो गया ऐसे योग्यों को उत्तरायण मार्ग से जाने में बहुत लाभ होता है जिनको अपरोक्ष ज्ञान हो गया है उनको तो उनके प्राण या सूक्ष्म शरीर की यात्रा ही नहीं होती है वो तो जैसे फुगा फटा और फुगे का आकाश या घड़ा टूटा घड़े का आकाश महाकाश में मिल जाए ऐसे जिन्होंने इस धरती पर ही ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है उनको तो जाना नहीं होता है ज्ञानी नाम प्राण न उत्क्रम्यंती अत्र विलयन उस दृढ़ ब्रह्म ज्ञानियों के प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं यही विलय हो जाते लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पर हैं ब्रह्म ज्ञान सुना है थोड़ा मनन किया है नित्य अध्यासन किया है, लेकिन पूरा साक्षात्कार नहीं हुआ है ऐसे जो ब्रह्मयोगी हैं उनके लिए ये उत्तरायण पक्ष बड़ा हिताबह माना गया और छह महीने के बाद दक्षिणायन पक्ष आता है तो दक्षिणायण पक्ष में जिनके प्राण निकलते हैं वे चंद्रलोक होते होते ब्रह्मलोक तक नहीं पहुंचते हैं वहीं अपना थोड़ा सुख भोग करके उनका तप क्षीण हो जाता है और फिर आकर संसार में पुण्य पाप की सुख दुख की लाभ हानि की मान अपमान की थप्पड़े सहते हैं और यात्रा करते हैं जो इच्छा पूर्ति के लिए लगे हैं उनकी कुछ इच्छाएं पूरी होती है लेकिन वो इच्छाएं पूरी नहीं होती वासनाएं इच्छाएं गहरी उतरती हैं। ऐसे लोग गहरे संस्कार संसार के गहरे संस्कार लिए हुए होते हैं तो वे चंद्रमा के किरणों के द्वारा अन्न में फल में जल में स्थित होते हैं। फिर उन्हीं का भोजन जीव करते हैं और नर के शरीर से वे जीव नारी में प्रविष्ट होते हैं नारी अगर दो पैर वाली है माँ बनती चार पैर वाली भी कभी माँ बनती है कभी आठ पैर वाले जीव जंतु भी माँ बनते लेकिन ये जरूरी नहीं कि जीव अन्न में जल में फल में आए और फिर नरों के शरीर में पहुँचे और फिर नरों के शरीर के द्वारा नारी के शरीर में उसको गर्भवास मिल ही जाए कई बार तो गर्भवास नहीं मिलता है और बाथरूमों में बह जाता है गंदे पानी में शरीर के गंदे पेशाब आदि में बह जाता है शिव, ऐसे कई दुख से दुखांतर तक भटकता हुआ मनुष्य शरीर में आता और मनुष्य शरीर में कोई ऐसा उसके द्वारा शुभकर्म हो जाता है जानबूझ के करता है या किसी से प्रेरित होकर करता है शुभ कर्म करता है और जो वो शुभ कर्म उस अंतर्यामी ईश्वर को पसंद पड़ जाता है ईश्वर को अंतर्यामी ईश्वर को स्वीकार हो जाता है तो उसके हृदय में भक्ति ज्ञान और वैराग्य उदय होता है और भक्ति ज्ञान वैराग्य के रस्ते चलते चलते अगर पूरा ब्रह्म को पा लिया तो यहीं विलय हो जाएगा लेकिन चलते चलते कहीं मंजिल तय नहीं हुई तो ये उत्तरायण के दिनों में प्राणों का उत्सर्ग होता है तो उर्ध लोकों में जाते जाते ब्रह्मलोक तक यात्रा करता है जीव प्रजापालक सत्यनिष्ठ तपस्वी पिता के आशीर्वाद से देवव्रत को इच्छा मृत्यु के वरदान की प्राप्ति हुई थी युद्ध के मैदान में घाव लगे थे दो उंगल भी खाली जगह नहीं मिल सकती थी इतने सारे उनके शरीर में बाढ़ लगे थे फिर भी अपने शरीर को उत्तरायण तक थाम कर बैठे हुए उस वीर योद्धा ने छप्पन दिन तक का इंतजार किया और उत्तरायण में ही शरीर का त्याग होता की उर्दलो में जा सके हमारा मन ही बंधन का कारण है और हमारा मन ही मुक्ति का कारण है मन एवं मनुष्य कारण बंध मोक्ष उस आत्मा का सत्ता लेकर बुद्धि और बुद्धि की सत्ता लेकर मन और मन की सत्ता लेकर इंद्रिया जब काम में क्रोध में लोभ में मोह में मध में मात्सर्य में विचरण करती तो ये बंधन का कारण बना लेती और इंद्रियां धीरे धीरे अंतर्मुख होकर मन के तरफ मन बुद्धि के तरफ और बुद्धि उस परमात्मा के तरफ जब झुकती है तो मुक्ति का कारण हो जाता है तीन प्रकार के ज्ञान माने गए हैं इंद्रिय ज्ञान बुद्धिगत ज्ञान और वास्तविक ज्ञान वास्तविक ज्ञान वो आत्मा परमात्मा का जो मन के बदलने को बुद्धि के बदलने को इंद्रियों के बदलने को जानता है वो साक्षी वास्तविक ज्ञान स्वरूप है वही चैतन्य स्वरूप है उसी को अकाल पुरुष कहा है वह योनियो में नहीं आता उसको दिव्य ज्ञान भी कहते हैं, अद्भुत ज्ञान भी कह दो जो भी कह दो वास्तविक ज्ञान कह दो दूसरा होता है है। बुद्धिगत बुद्धिगत ज्ञान। ज्ञान परिणाम का विचार करता है। मैं घर से चला रास्ते में चाट देखी लेके खा दी तो ये बुद्धि का उपयोग नहीं किया के खाने से क्या होगा अभी दूध पिया दो घंटे हुए चाट खाया तो शरीर में कोड़ के दाग पैदा हो जाएंगे बुद्धिगत ज्ञान का अगर मैं आदर करूंगा तो रास्ते में देखा चवाड़ा भेड़ से लूं कि न लूं अच्छा ले भी लेना जरूरी है तो ले लिया लेकिन अभी नहीं खाऊंगा पहले का खाया पिया पच जाए बाद में शुद्ध करके पवित्र भाव से पवित्र जगह पे खाऊं तो ये मैंने बुद्धिगत ज्ञान का आदर किया मेरे पड़ोस में कोई लड़की है और मैं कॉलेज पढ़ रहा हूँ और हमारा उस लड़की के साथ मन लग गया लड़की का मेरे साथ लग गया तो बुद्धिगत ज्ञान का आदर करेंगे तो मैं अपने पिता को कहूँ वो अपने माता को पिता को कहे हम दोनों धीरज रखें संयम रखें अपने माता पिता को रिझाए कुल धर्म के अनुसार शादी करें और संयम से संसार में रहें तो ये बुद्धिगत ज्ञान का आदर हुआ परिणाम का विचार करके लेकिन मेरा उस पर मन धुला, उसका मेरे पर मन धुला, या तो मैं उसको लेके भाग गया या तो वो मेरे को लेके भाग गई और कर लिया लव मैरिज और बाद में झगड़ते झगड़ते फिर डाइवर्स भी दे दिया ये बुद्धिगत ज्ञान का अनादर है इंद्रिय गत ज्ञान की लोलुपता है तो इंद्रिय ज्ञान आंख रूप दिखा देगी नाक सुगंध दिखा सुगा देगा। कान शब्द सुना देगा जीव स्वाद दिखा देगी त्वचा ठंडा और गर्म महसूस करा देगी लेकिन उसमें बुद्धिगत ज्ञान का आदर होगा तो अगर संपत्तिवान है धनवान है तो मुझे ठंड लगती तो औरों को भी ठंड लगती है मेरे संपत्ति का मेरी अकल का औरों की ठंड निवारने के लिए औरों की भूख मिटाने के लिए औरों के दुख दूर करने के लिए मेरी योग्यता का मैं सत उपयोग करूँगा अगर मैं गरीब हूं कंगाल हूं तो मुझे दुख सुख सहने की आदत बढ़ानी चाहिए विदुर जी कहते हैं उन दो व्यक्तियों को पत्थर बांध के डूब मरना चाहिए या तो उनको डुबा देना चाहिए जो धनवान है और फिर भी सत्कर्म नहीं करता और दूसरों के आंसू नहीं पहुंचता उसको भी पत्थर बांध कर डूब मरना चाहिए और जो निर्धन है और दुख सहने की आदत नहीं डालता उसको भी पत्थर बांध के डूब मरना चाहिए निर्धन को सही सुने में सहजता हो जाएगी और धनवान को दूसरों के आंसू पहुंचने में सुविधा होगी जिसके पास धन है योग्यता है वो दूसरों के दुख दूर करने के कार्य के द्वारा अपना कल्याण कर सकता है और जिसके पास धन और योग्यता नहीं वो दुख सहकर तपस्या में बदलकर अपना कल्याण कर सकता है लेकिन इंद्रियों के आकर्षण में निर्धन भी बह जाता है धनवान भी बह जाता है तो आत्मा की अधोगति हो जाती है लेकिन बुद्धिगत ज्ञान का आदर करता है तो इंद्रियों को ठीक मार्ग से चलाता है फालतू खाता नहीं फालतू देखता नहीं फालतू सुनता नहीं फालतू समय गंवाता नहीं है भोजन तो करता है लेकिन औषध की नाई व्यवहार तो करता है लेकिन जरूरी है बाकी का समय वो बचा लेता है ऐसा बुद्धिमान मनुष्य इसी जन्म में कुछ ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान को श्रवण कर लेता है ऐसा बुद्धिमान मनुष्य उस इसी जन्म में उस ब्रह्म परमात्मा के सुख के रास्ते कदम रख लेता है जैसे अति लोभी आदमी धन का दोष नहीं जानता ऐसे ही अति स्वार्थी अति लोभी और निगुरा आदमी धर्मादा के धन में कितना दोष है वो नहीं जानता है। किसी की सात पीढ़ी बर्बाद करना हो तो उसको धर्मादा का धन हड़प करने की आदत सिखा दो सात पीढ़ी कंगाल हो जाएगी सात सात पीढ़ी एक पीढ़ी नहीं सात सात पीढ़ी और किसी के साथ पीढ़ी चमका ना हो तो धर्मादा की वस्तुओं का सतुपयोग करके अपने बुद्धि का सतुपयोग करके आप और दूसरों को सत्य स्वरूप ईश्वर में प्रीति करवाना सिखा दो उसके साथ साथ सत्य उसका भला हो जाएगा मंगल हो जाएगा उसके द्वारा दूसरों का भी मंगल होगा हरिषम जगक्छु वस्तु नहीं प्रेम पंथ सम पंथ सतगुरु सम सजन नहीं गीता सम नहीं ग्रंथ भगवान के समान इस नश्वर जगत और भोगों की क्या कीमत है भगवतीय सुख के आगे भगवतीय ज्ञान के आगे भगवतीय आनंद के आगे और भगवान के वास्तविक व्यापक स्वरूप के आगे इस जगत की उपलब्धियों की तो कोई कीमत ही नहीं है कितना भी पा लिया थान लिया ये केवल मन में होता कि इतना मेरा इतना मेरा नहीं था तब भी तुम थे और ये सब एक दिन नहीं हो जाएगा तब भी रहो तो तुम रहोगे तो तुम्हारे में तो कोई बढ़ोती घटोती नहीं हुई केवल कल्पना में हुई कि इतना मेरे पास संपत्ति आई और फिर कल्पना हुई कि इतना सारा मेरा धन चला गया तो तुम धनवान भी कल्पना की दुनिया में होते और निर्धन भी कल्पना की दुनिया में होते तुमने कुर्सी पाली बड़े नेता हो गए बड़े नेता होने के पहले भी तुम जो थे और कुर्सी चले जाने के बाद भी तुम रहोगे तो ये बीच में कल्पना आ गई मैं बड़ा नेता हूँ बड़ा धनवान हूँ बड़ा दुखी हूँ बड़ा सुखी हूँ ये सुखी और दुखी इंद्रियगत ज्ञान को बुद्धि देते इंद्रियगत ज्ञान में सत्यपना आ जाता है इसीलिए कल्पित सुख दुख हमारे को दबोच देता है अगर बुद्धिगत ज्ञान का आदर करें तो ये अनुभव होने लगेगा सुख सपना दुख बुलबुलाख सपना दुख बुल बुला सुख सपना दुख बुल बुला सुख सपना